इन धातु का रूप चलेगा हो गया था चलेगा क्या बनेगा लौट लटकार में से दतें क्या बनेगा दते। बोलो लीट में सी हैं जी क्या स्वी देता सेदी, स्वेदी सेदी सेदी स्वेदत्ता स्वेदे त अस्वेदिष्ट okay. बोलो ढोम नहीं अश्वेदी ढोम अश्वेदी ढोम लिंग में हाँ एक रूप हाँ लुंग ला एक रूप ने अश्विदत्त क्या बनेगा गया हाँ बोलो अश्विदत्त कैसे दिव तो लगा नहीं करना दूध लूंगी और तो देख गई हाँ पसाद चादली देता है परसम पता तू हाँ अंग हो गया और उस लिंग लकार से तो बोलो इिदा चेके इक्विदा इक्षुदा में क्षेद बनेगा क्या बनेगा क्षेत्र बोलो ये जो इक्शुदा है इसके स्थान पर इक्सुदा पाठ है ऐसा कोई कहते लेट में क्या मानेगा चिक्छी दे बोलो दावही कौन करता है चिचुी दे चिच्छुदी लोट लकार क्या मानेगा छो हैं? होट लोट क्या मानेगा छो ओ कारम बोलो लिट लगा लिट बोलो अरविंद चेद। लुट छा मध्यम पुरुष बोलो आगे छे न छे लंगलकार लंगलकार बोलो दो लाइन दो नहीं कोई बोलो बोलो हलनते है हाँ ब्रस बोलो अच्छे दाता तो लगता है ध्यान देना कहाँ तो लगा रूप बोलो दे था में क्या बनेगा बोलो असली में बोलो सिया लुंगलकार में परश्मी पद पक्ष में क्या बने गए आप अक्षय तो बोलो दूसरा रूप अक्षेट बोलो लिंग लगा रहा है क्या मैंने मन तीनों में लिंग में अश्वे अक्षय दीक्ष बोलो आगे धा तो है दीप्ता अभिप्रीत उत दीप्त्य अर्थ अभिप्रीत अर्थ के रोचते बनिया बोलो ट में क्या बनेगा रो रुचे चाह किसने बोला रु रुचे रु रुचि भाई रुचिता बोलो लंगल ला फिर लंग लंग फिर हाँ बोलो बोलो लोलो अतः आसे हाँ बोलो जर्सी अच्छी लोट रोज रोजे रोजे बोलो सब बोलो लोलाकार में नित्यान क्या कितने रूपये बने गया परसिम पद रूपये दो लाइन बैलें बोलो पचन सौ और नहीं तीसरा लाइन अरु चत गुणा नहीं होगा आगे बोलो अरु चत दूसरा रूपो रुको रुचिठ अचिष्ट बोलो और अच्छे डुआ क्या बोलते हो आगे घोट परिवर्तन है घोटाते बोलो घोटे ऐसा पिछते हैं ना घोटाते लेट में क्या बनेगा जो घोटे बोलो जो आने के लिए क्या सूत्र लगा कुछ हाँ लूट में क्या लूट में क्या मानेगा बोलो घोटी था लोट लगकार लो, लोट लगा गोड़ घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे घोटे या गोटे गोटे गोटे या गोटे गोटे या, घोटे ढम बोला के किसने घोटे ढोम दो तीन ढम कर दिए लुंग लकार में क्या बनेगा अंग पक्ष में अघोटत स्विच होगा तो अघोटिस्ट अघोटिस्ट आगे बोलो धम बोलते समय सब बोला दो तीन ने अघोटिस्ट नहीं अघोटी ध्वन अघोटी ड बनेगा अघोटी ढ लिंग लकारी क्या बनेगा अघोटी सियात बोलो शुभ दीप तु शो फतेह बनेगा बोलो लेट में क्या मनेगा सुशुभ चू चू बोलते हो चू सुभदा तो है लोट लकार बोलो शोभताम सेलिंग बोलो बोलो लंग अशोभ अशोभ भा क्या अशुभ लुंगलकार में परसम विपत्ति में क्या बनेगा अशुभ तो बोलो शीति पक्ष में अशोभीष्ट मध्यम पुरुष बहुजन को कभी कभी सब बड़ी देते सब अशोभि ढम बने अशुभ ढोम क्षुभ संचाली शुभ क्षोभ में एक प्रकार बनेगा लट में क्या बनेगा क्षो लिट में भे चुभ में क्या बनेगा भी ध्वे लूट लकार में मध्यम पुरुष क्या बनेगा चो तासे में? द्वे। से में छिता ध्वे उत्तम पुरुष कौन जन्मे छिता है लीट लकार में उत्तम में क्या चो भीश्ये। चो भीश्ये। आगे छम में क्या मानेगा छी से ताम लुट लकार बोलो चौभताम लंग लुष बोलो अक्षिंग उत्तम पुरुष बोलो प्रथम पुरुष आगे आश्रेंगे माध्यम पुरुष बोलो चौबीस से कौन बोलते अक्ष लुंग लकार परश्रम पक्ष में अक्ष भत्त अक् नभते बनेगा नो न धातु ना, ना क्या बनेगा नभते क्या बनेगा लीट में क्या बनेगा क्या सत्याल मध्य नीट अभ्यास लोप ए तो। ने बे बोलो ने भा कह ने, ने, ने भी जोर से बोलो चुप राणी से नहीं बुद्धि बुद्धिमाता जोर से बोलना बोलो फिर ने बे में क्या बनेगा ने, दे दे ने, दे ने, ने नहीं नभी ता, नभी ता से बोलो लोकार में क्या बनेगा हैं हैं लगे क्या बनेगा अना भी लूंग में परस में? में क्या बनेगा अनाभ और सीच पक्ष में अनाभि आश्री में क्या बनेगा हाँ अना भी होता है नी सृष्ट बनेगा बोलो नीश लॉन्ग लार बोलो लूट में लूट में क्या मानेगा नभतान आगे तुभाम इसका रूप लेकर देखा प्रथम से क्वेश्चन रूप दस लगा, लगा। रूपचंद्रिका नहीं खोलना सू लिखा है कहाँ पाठ चला गया अभी सूर्य कैसे तू तक तो चला गया दिखाया नहीं किसको किसको तो दिखा दो नहीं तो बस तो तू तुबते गलते लिखा है तू भी तो नहीं ईट होता है तू भी नहीं तू गुण होगा तो होगा तो भते कहाँ तो तो तो तो काम तु, तु तु, तु तो. का ध्वम रूप लेखो मध्यम पुरुष बहुचन मध्यम पुरुष बहुचन तुभ हिंसा धातु का लेख मध्यम पुरुष बहुचन सब लगा आगे श्रंशु भ्रंशु ध्रंसु अवस्रंसा नहीं एक प्रकार बनेगा लट में क्या बनेगा श्रंसत भ्रंशत ध्वंसत लिट में क्या बनेगा श्रंश का सा, सा क्या बनेगा असमवार लिट कित होगा असमवार लिट कितें होगा असहयोग तो ही होगा सत्सं से रहेगा सत्सं से से से दध्वंसे से क्या बनेगा से आगे बोलो बभ्रंशाहते लोट में क्या बनेगा श्रंसिता भ्रंसिता ध्वंसिता लीट में स्रंस संशिष्यंशिष्य भ्रंशिष्य ध्वंसिष्यते लोट में श्रंसता भ्रंशताम ध्वंसता लंग में क्या बनेगा अस्रंसत अभ्रंशत अध्वंसत बिदली में संशेत ध्वंश्त असली में संशिशिष्ट ध्वंसिशिष्ट ध्वंसिष्ट लूंग में अंग पक्ष में अश्रशत क्या बनेगा अश्रशत अभ्रसत अध्वसत सीज पक्ष में अश्रंशिष्ट अभ्रंशिष्ट अध्वंसिष्ट लिंग में अश्रम शिष्यत अभ्रंशिष्यत अध्वंसिष्यत ध्वंसु तुच ध्वंसदा तो पहले रूप हो गया अवसंशन नीचे गिरना है और गत्यर्थक भी आगे श्रम्भु विश्वास है श्रम्भ श्रम्भते क्या मनेगा श्रम्भते लिट में सस्रम्भे संयोग की त नहीं सस्रम्भे में श्रमभिता लिट में संभ्यते लुट में स्रमभता बोलो स्रमभता लांग में क्या मनेगा अस्रमभत बिदली में श्रम्भेत तो। लुंग में अंग पक्ष में क्या बनेगा नहीं क्या बनेगा अश्र भत अश्र बनेगा बोलो कहा गया क्या उपा में जे अनि देता हलोपा कहते रिंग लकार में क्या बनेगा आश्रम भी सोलो आगे धाते तो मृत्यु बर्तन लट लकार में शप होगा और री को गुण करने के लिए क्या सोते से गुण होगा री को क्या गुण होता है क्या बनेगा बोलो रूप मृत्यु का लीट लगा आगे चलेगा ओह निता बसा